मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सांसारिक दुखों से जीव उद्विग्न हो जाता है दुख मिश्रित सुख से भी वह परांगमुख हो जाता है वास्तविक परिशुद्ध सुख तो संसार में है नहीं बाद को मुक्ति के लिए वह तत्पर होता है पश्चात संसार में अभ्युदय होने वाले बंधन के साधन रूप निषिद्ध द्वारा तथा पाप के हेतुभूत कर्मों का परित्याग करने पर पूर्वजन्म में किए हुए कर्मों के फल फलस्वरूप धर्माधर्म के फल का भोग के द्वारा नाश करने पर भी योग शास्त्र में प्रतिपादित सम दम ब्रह्मचर्य आदि योगांगों के पालन द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान के द्वारा निश्चेष कर्म के आशय से अर्थात धर्माधर्म संस्कारों का नाश करने से ही जीव मुक्त होता है वह पुनः संसार में नहीं आता मुक्तावस्था में जीव की सत्ता मात्र रहती है जो सत और अकारण है वही अविनाशी है यह आत्मा सत और अकारण है यह विभू है क्योंकि इसके गुण सर्वत्र विद्यमान है उपर्युक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि भट्ट मत में कर्म फलों के उपभोग से धर्माधर्म का क्षय होता है किंतु प्रभाकर का कहना है कि केवल उपभोग से ही क्षय नहीं होता किंतु श्रम दम ब्रह्मचर्य आदि योगांगों के पालन के द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान भी धर्मा धर्म के नाश के लिए आवश्यक है भट्टमत में प्रपंच संबंध का विषय ही मोक्ष है किंतु प्रभाकर के मत में धर्माधर्म के निश्चेष नाश से उत्पन्न देह का आत्यंतिक उच्छेद ही मुक्ति है इस प्रकार दोनों मतों में स्थूल दृष्टि से भेद देखने में आता है किंतु वस्तुतः भेद नहीं है भट्ट मत में शरीर आदि तीनों संबंधों का नाश त्रिवध्यात्यंतिको विलयो मोक्षः तथा प्रभाकर मत में देह का आत्यंतिक उच्छेद आत्यंतिक देहो देहोदो मोक्षः मोक्ष है एक में शरीर के संबंध का विलय दूसरे में शरीर का उच्छेद वस्तुतः शरीर के उच्छेद से संबंध का उच्छेद तो होगा ही प्रमाण विचार मीमांसा का मुख्य विषय है धर्म जैविनी ने धर्म का लक्षण चौदना लक्षणों धर्म किया है इस धर्म को जानने के लिए एकमात्र प्रमाण है वेद प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता इसी प्रसंग प्रत्य में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विचार मीमांसा शास्त्र में किया गया है प्रसंगत यहाँ पर भी उनका विचार किया जाता है प्रमाण का लक्षण यथार्थ अनुभव को मीमांसक लोग भी प्रमा कहते हैं स्मृति तथा संयम स्मृति तथा संशय आदि को प्रमा नहीं मानते अतव अज्ञात तत्व के अर्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है इस अनधिगत अर्थ के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला करण प्रमाण है इसी को शास्त्र दीपिका में कहा है कारण दोष बाध बाधक ज्ञान रहितम अग्रहित ग्राही ज्ञानम प्रमाणम अर्थात जिस ज्ञान में अज्ञात वस्तु का अनुभव हो अन्य ज्ञान से बाधित न हो एवं दोष रहित हो वही प्रमाण है प्रमाण के भेद भाट मत में प्रमाण के छह भेद हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान, शब्द तथा तथा या अभाव। प्रत्यक्ष अनुमान के लक्षण एवं प्रक्रिया को साधारण रूप से न्याय शास्त्र के समान ही इन्होंने माना है तथापि प्रक्रिया में कुछ भेद है जैसे न्याय वैशेषिक में छह प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं भट्ट ने केवल संयोग तथा संयुक्त तादात्म्य दो ही सन्निकर्ष माने हैं इनके मत में समवाद संबंध नहीं होता इसी प्रकार अनुमान की प्रक्रिया में न्याय के समान पंचावय वाक्य न मान कर प्रतिज्ञा हेतु तथा दृष्टांत अथवा दृष्टांत उपनयन एवं निगमन इन्हीं तीन वाक्यों को अवयव माना है जर्मनी के प्रत्यक्ष लक्षण में जिसको भट्ट ने भी स्वीकार किया है अव्यापक दोष देखकर प्रभाकर ने उसे अलक्षण कहा है और उसे अस्वीकार किया है प्रभाकर के मत में स्मृति से भिन्न संविध अनुभूति है और वही प्रमाण है संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है स्वप्न भी स्मृति ही है तथा संशय भी स्मृति ही है स्मृति अर्थात होने पर भी प्रमाण नहीं है सभी ज्ञान यथार्थ है किंतु अनुभूति ही प्रमाण है